से चलेगा नचके दबवाचा स्वर्गे लोके रोगाद निमित्त भयम किंचना किंचादि निमित्त जो ताप है भय है आध्यात्मिक आज आदिभौतिक और आदिदेविक वहां ऐसा कोई समस्या नहीं क्यों नहीं है कारण नच तत्र मृत्यु मृत्यो क्योंकि वहां पर जो आप जो है सासा न प्रभवसी आपका प्रभाव झटकी वाला वो नहीं होती अतः इसी वजह से जरयायुक्ता यह लोकवत पत्तो न विवेकी कश्चित तत्र इसलिए वहां उस लोक में जैसे इस लोक में होता है आप इसके वजह से बुढ़ापा दिया जाती है क्योंकि मारने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं आप बुढ़ापा लाते बीमारियां लाते और मार डालते हैं तो सब अपने उनके कर्म के हिसाब से होता है लेकिन मृत्यु के लिए बुढ़ापा हो जाते हैं उस प्रकार से तत्व तो तो नहा पर आपसे किसको भय नहीं रहेगा इतना ही नहीं उभे अशनया विपास अतिक्रम्य आसना और भूख प्यास, इन दोनों से तरके, अतिक्रमण करके, करके शोक का करके जो चलता है, शोकादि कहा ऐसा होकर मानसि ने दुख के नीचे आने का मतलब मानस दुख से भी से भी रही थे जब ये तो हो गया शारीरिक ध्वंस से रही थे समझे ना दो द्वंद का निषेध हो प्राणिक द्वंद और मानस द्वंद तो शारीरिक द्वंद्व भी नहीं रहेगा ठंडी गर्मी अतएव मोदेती स्वर्गलोक दिव्य है इस दीवलोक में रहने वाले जो स्वर्ग नामक लोक में सभी लोग बड़ा आनंद से रहते हैं अच्छा स्वर्ग साधन संबंधी अग्नि विज्ञान के बारे में पूछा उपासना तो पूछा है कर्म या स्वर्ग का साधन अग्नि को सब जानते अग्निहोत्र आदि जो करने वाले कर्मकांडी है वो अपना विभिन्न प्रकार के चतुर्माशमाशय स्वर्ग लिए कर नहीं है वो तो सब अग्नि जानते ही है इसलिए यहाँ इसका पूछने का तात्पर्य कर्मकांड का अग्नि से मतलब नहीं है वह जो कर्मकांड का अग्नि आदि है जिस स्वर्ग की प्राप्ति होती है तब सदृश को ऐसे अग्नि के बारे बताओ जो कि बिना कर्म कांड का केवल उपासना से भी स्वर्ग अधिकों में प्राप्त होता है या कर्म सहित उपासना हो जाए तो दृढ़ हो जाए पक्का हो जाए स्वर्ग प्राप्ति लंबे आयु मिल जाए स्वर्ग प्राप्ति में क्योंकि केवल उपासना से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकती है और कर्म विशिष्ट उपासना कर देगा तो उस स्वर्ग में आयु उसका बढ़ जाता है और यह विषय वैराग्य हो गया उत्तरायण मार्ग से प्रभलुक भी प्राप्त हो सकता है अति उसको उपासना संबंधित प्रश्न यह है एव गुण विशिष्ट स्वरलोक प्राप्ति अग्नि इस प्रकार का जो गुणों से विशिष्ट स्वरूपी लोक के प्राप्ति का साधन साधनभूता अग्नि के बारे में कहता है सी स्वर्ग मध्य स्मृत प्रप्रूहि श्रद्धा स्वर्गलोका मृत भजन एक वृणे वेण द्वितीय नरेण वर्णय इस उपासना ज्ञान को है तो ज्ञानम अग्नि संबंधी ज्ञान द्वितीय नरेण वर्णय द्वितीय वर्ग के मैं वर्ण करता हूँ जिसके द्वारा स्वरलोकामृतम भजनते जिसके उपासना करने से स्वरलोक को प्राप्त करके अमृतत्म सापेश अमृतत्व अमरणता देवत्व यह अमृतत्म देवत्व देवत्व की प्राप्ति करें भाष्य कर कहेंगे क्योंकि तम हे मृत्यो तम स्वर्गी जो आप ऐसे हैं एक निश्चित इस स्वर्ग संबंधी अग्नि को आप अध्ययन किए हैं किए होते तो आप कहा से देवपद प्राप्त करते केवल कर्म से देवपद प्राप्ति नहीं होती जो पद हेमराज्य को प्राप्त कर्मच देवता भी होते हैं ये कर्मच देवता हमेशा उन देवताओं का नौकर बनते हैं है तो सृष्टि के साथ साथ जो मनमंत्र के साथ साथ हुआ देवताओं में से हैं इनको आजान देवता कहते हैं और यहाँ कर्म करके जाने वाले उनके नौकर चाकर बन के रहने वाले छोटे मोटी देवता हो जाते हैं कर्मच देवता कहते हैं उनको आनंद विमानसा कर्मज देवता और देवता तो इसीलिए तो आपने अवश्य इसको अध्ययन किया है आप जानते हैं श्रद्धा युक्त मुझके मेरे लिए तम ब्रूहितम अग्निव रुही उस अग्नित्त के बारे में कथन करें भाष्य इसका पीछे उपासना पूछने का पीछे यही मुख्य कारण है कि कोई भी कर्म हो कर्म की न्यूनता उपासना से दूर हो जाता है यही आपने देखा चांद प्रमाण चाक रहा है प्रकरण में क्या था वो लोग सब कर्मकांड कर रहे थे सब पंडित लगे हुए थे ये बीच में चला गया बीच जावता को जानता है नहीं जानता ये कट के गिर जाएगा डरा दिया वो चुप हो गया तीनों पंडित सामवेदी चुप हो सारे ठप हो गया कहीं यजमाना के प्रार्थना किया नहीं महाराज आप कौन तो है ऐसा बताए मैं ऐसा ऐसा तो फिर कैसे होगा एक जीत तो ठंडा हो पड़ गया तो मामला गड़बड़ा रहा है तो कोई बात है इन्हीं पंडितों से कराओ लेकिन जो सबको देखना उतना मेरे को दे देना तब तो मैं इनको पाठ पढ़ा दूंगा उपासना बता दूंगा उस देवता तो के ध्यान करके तो ना करेंगे सारा कर्म का दोष दो उपासना में सामर्थ्य होता है इसलिए उपासना विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट पुरुष को ही ब्रह्म आचार्य पद रखा जाता है वो अपने दृष्टि से देखते ही बराबर सारा दोष कह रहा है कि मेरा पिता ने भी कर्मकांड में दक्षिणा संबंधी विगुणता कर दिया था अब विगुणता को दूर करेगा? में कर सकता है क्या इसलिए मुझे उपासना वहां जाऊंगा तो पिता के कर्मान जो विगुण था उसको मेरे अपने उपासना ज्ञान के बल पर उसको मिटा दूंगा पिताजे द्वारा किया जा रहा कर्मकांड का कर, तो दोष का निवारण नहीं होगी उपासना ज्ञान को छा और इसके आधार पर परमार्थ भी है सर्व हित भी हो जाएगा जितने भी स्वर्ग की काम पुरुष लोग हैं, सबके लाभ हो जाएगा टिप्पण कार्य पिता लोबादि दक्षिणाग्नि वैगुण्य मकारी तदहम अग्नि ज्ञान तत्व तो यमादेव साक्षात अधिकम्य प्रमाजिता पूर्व पृष्ठ के दो नंबर टिप्पणी पिता के द्वारा लोब आदि से दक्षिणारूप वैगुण्यता कर दिया गया है उस वैगुण्य अकारी अकारी पद पड़ सक्रिया पद है वो लुम लगा चिन्ह प्रत्यांग अलग होना चाहिए पद अकारी उस वैगुण्यता को मैं इस अग्नि ज्ञान से तत्व तो यमादेव साक्षात समिति गम्य तत्व साक्षात यमराज्य से प्राप्त करके मैं पर मार्जिदास मैं उस दोष को धो दूंगा मिटा दूंगा क्योंकि संसार में ही संप्रति कर्म प्रस्ताव कर्मकांड के प्रस्ताव में कहा है स धनेन धन न किंचित दक्षिणया अगृतम भवती तस्मादस्मत पुत्रो मुंचती देखो नचिकेता इस बात श्रुति को जानता था नचिकेता इस श्रुति को जानता था जिसे तो दि -दि दिमाग में रख करके वो बोला है प्रार्थना किया है एक एक बार क्रम से समझ करके जिसे अपना पिता का हित हो लोक कहित पहले केवल कर्महित में पूछा कर्म कांड में बड़ा प्रसन्न है उस पिता कर सके उपासना पूछा जिससे अपने पिता का बीते सारी दुनिया का क्या होता है यहाँ कहते हैं कौन छिद्र अक्षया छाप दिया अक्ष है अलग करना पड़ेगा कोर्ण चित्र तो याग का देश है अक्षना कहते किसी कहीं भी छेद हो जाए ना आम जैसे छेद हो गया उसको तो अक्षणया बहुत छिद्र किसी कोण मन का प्रयोग होता है और चित्र को भी नामों में छिद्र विशेष हो गया अक्रम लोबादी नाम स्मरणाधवा लोबादी कैसे हो, हो, हो लो लो सकती है जैसे पिता नहीं करा दूसरे के दूसरे पंडित लोगों से लोभ से नहीं करो विस्मृति हो गई अंग का क्या करे स्मृति हो गई मंत्र बोलने बोल गया हो अगला मंत्र में चला गया ऐसा भी हो सकता है, करता है। नहीं करता है। तो छिद्र में आ गया यज्ञ छिद्रो में सारी चीजें हैं नहीं किया लोबादी से किया विस्मरण से किया अन्य किया बिल्कुल छोड़ दिया अंग सब वही गुण्यता ये सारे चीज को पुत्र दूर कर सकता है ऐसे श्रोधिक सर्वस्मा उसको सार्थक करते हुए नीचे कहते जान बुझ कर यह स्वर्गीय अग्नि के बारे में पूछा आश अग्निम स्वर्गम सात मृत्यु व उस स्वर्गीय अग्नि को आप अध्ययन करते हो जाना पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है वर्तमान आपकी स्मृति में अच्छी तरह से है कि पिछले जन्म में आप करके ही इस समय पद को प्राप्त किए हो ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है, है। जिसलिए ऐसा है इसलिए तम उसके बारे में आप मेरे लिए कथन करें कथय श्रद्धा क्यों आपको कथन तो मेरे अंदर इस तत्व को जानने के लिए बड़ी श्रद्धा है श्रुतियों में भी तो इस उपासना के प्रति मेरे अंदर बड़ी श्रद्धा बनी हुई है श्रद्धा निता के किया गया स्वर्ग को लेकर मैं भी स्वर्गार्थी हूँ तद्वारा तो साक्षात नहीं है द्वारा मैं भी एक तरह से मान लो स्वर्ग बन गया हूं क्यों पिता के में विद्यमान दोष को निवारण करने की मेरे अंदर इच्छा हुई है द्वारा मैं पिता को प्रदान करना चाह रहा हूं। स्वर्गारती हो गया हूँ साक्षात्मोक्षार्थी हूँ इन परंपरा पितृ द्वारा स्वर्गार्थी ये नीना चितेना स्वर्ग लोग का स्वर्गो लोग स्वर्गो लोगो स्वर्गलो का स्वर्ग रूपी लोग प्राप्त होता है कर्म और उपासना जिन लोगों को उन लोगों को कहा जाता है स्वर्गलोकहा कौन है वो जो यजमान उपासना करने वाले वे लोग क्या प्राप्त करते हैं अमृतत्व अमरणता मोक्ष नहीं इसलिए भाष्कर और आगे क्या लग दिया देवत्म भजनते प्राप्तवंती देवत्व को प्राप्त द्वितीय जो अग्निज्ञान है इसको मैं द्वितीय वर्ग वर्ण के, के द्वारा वर्ण करता हूँ यह चिंतनी विचार यह है स्वर्ग्यम शब्द को लेकर कहीं स्वर्ग हितम स्वर्ग्यम ऐसा नहीं लेना कसम हितम अर्थ नहीं लेना स्वर्ग के लिए हितकारी कोई चीज होती क्या स्वर्ग के लिए हितकारी करोगे अपने लिए हित होगा स्वर्ग क्या हित तो स्वर्ग हितम ऐसा अर्थाविधान मात्र कोई ऐसा व्याख्या करताव्य है तो अर्थाविधान मात्र समझना उसको तस्म हित प्राकृत छाधिकार हो नहीं सकता कि हितम यदि है प्राकृत अच्छा के इसलिए हितम अर्थ में ले लोग होगा यथ नहीं हो सकती है ना गव्यम वगैरह गव्यम कहते वहां गिस्त विशेष सूत्र है वो यहां नहीं लग सकता वो भी नहीं है वो कार्त है क्या है स्वर्ग शब्द अदंत है और गवाली गण में नहीं है और गवाली गण को गण करके जब से घुसाने की कोशिश नहीं करना है इसे गवाली गण है स्वर्ग शब्द आकृत गणत्वाच स्पष्ट कर दिया किंतु क्या करना पड़ेगा जो भाषकर उत्पत्ति किया है इसलिए यहाँ स्वर्गोलोको ये शांति स्वर्गलोक है प्रयोजन जिनका तदस्य प्रयोजन अधिकार में लो किस अधिकार में आदि अनुप्रवचनादिप्यक्ष सूत्र के अंतर्गत स्वर्गाधिप्य यद वक्तव्य वार्तिक है उस तो वार्तिक से यद्य और स्वर्गम बनाए यहाँ पे उस गम शब्द को दिया हुआ है समझना संजना स्वर्ग साधन इषकार जानकियाम्नि न चिकेत प्रजानन अनोका निहित गुहाया के बारे में तुम पूछ रहे न चिकेता अग्नि बाहर कहीं दुनिया ने वो अग्नि फिर हृदय में बैठा हुआ भी के अंदर है तुम्हारे हृदय अग्नि है बाहर कहीं नहीं ढूंढना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो समष्टि में है वह सब कुछ दृष्टि के अंदर है इसे तुम समष्टि रूपाय या लोकादि मग्निम कहे ना लोकादिमग्निम का मतलब गया साक्षात प्रजापति विराट पुरुष लोकों का आदि कारण रूप जो अग्नि प्रजापति विराट पुरुष वह विराट क्या है गया स्वरूप वही समि से अभिन्न होकर करके तुम्हारे हृदय में जराजमान है इसलिए कहा जाता है यो असौ हिरण्य यो असौ सूर्यमंडलस्ता हिरण्य गर्भ सय अस्मिन दक्षिण अक्षष यो असौ दक्षिणअक्ष सैव अस्विन हृदय पुरुष ऐसी उपासना करे लोग कहा गया तीसरे कहते हैं कि वो जो अग्नि है प्रवीणी प्रवीणी के साथ जोड़ना है जान के श्रुति में प्र को पहले रख दिया क्यों क्यों रखा क्योंकि तो ते है नहीं तो पाद के आदि में रहता तो तुम भी नहीं हो सकता अपाद अपद अपाद पदाद्य नियम है पाद के आदि में रहेगा तो इसमत असमद को ते में आदेश वगैरह नहीं होते और यह क्या किया तुभ्यम तो को ते आदेश ये प्रयोग को हम रख देंगे तुभ्यम को आदेश नहीं कर सकते सकतेमी छंद बिगड़ जाएगा एक अक्षर बढ़ गया एक अक्षर ज्यादा हो जाएगा तुभ्यम तो प्रभ्रवीमी करेंगे तो भम तो एक अक्षर बढ़ जाएगा इसे क्या कर दिया श्रुति माता ने प्र को पहले रख लिया फिर प्र तुभ्यम ब्रवीमी में नहीं रहा तुभ्यम शब्द अतभ्यम को आदेश हो गया प्रेमी छंद पूरा हो गया ऐसे स्थलों में इस तरह से श्रुति जान की इधर उधर शब्द को रखती है प्रे ब्रवी तदुमे इसलिए तुभ्यम ब्रवीमी सतर करने के लिए वितर्क में नहीं है वो वितर्क हुआ करता है प्रसिद्ध या सावधानी से में मेरे द्वारा कहे जाने पर मम वचसा निबोधा निताग्र चित्ता सन निबोधा ऐसा निताम बोधा कि निबोधा उस अग्नि के बारे में तुम मेरे वचनों से बड़ा एकाग्र चित्त संभल करके समझो उस अग्नि विज्ञान को मुझसे अच्छी प्रकार समझ लेकर तुम क्या कर सकोगे अनंत लोक आपंत लोकों की प्राप्ति जिसका कोई अंत नहीं ऐसा जो लोग अनंत लोग स्वर्ग लोगों को तुम प्राप्त कर अमरत्व अमृत्व सापेक्ष अन ऐसा जो स्वर्ग है उसे तुम प्राप्त कर इसलिए पहले वो कहा है, उसकी में तुमको बता। उसकी जो पहले कहा प्रतिष्ठा तुम सबसे पहले जानो कहाता है वो गुहा में रहता है गालिया कौन से गुहा में रहता है हिमाले की गुफाओं में है? हार्द गुफा है है आगे प्रतिज्ञाया मृत्यु मृत्यु के प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मंत्र ठीक तुम्हारे दूसरे ओर में जो तुमने पूछा है वह साधन उसका साध्य उसकी प्रतिष्ठा तीनों के ओर में संक्षेप में तुमको इस मंत्र से कह दूंगा प्रतिज्ञापुर कथन कर रहा है मृत्यु देवता प्रत्येक प्रगत जोड़ के बोल दिया भाषकर ने प्रभ्रवी प्रकृष्ट रूपेणी थी प्रभ्रवीमी प्रकृष्ट रूप से विशेष रूप से तुम्हें उसको अच्छी तरह से बता दूंगा ऐसे संकेत करके छोड़ दे देता जितनी महान बुद्धि है वह सारा रहस्य पकड़ लेता एक मंत्र से और समझता ही नहीं उल्टा सुना भी देता है मृत्यु देवता को जो समझा है इतना खुश हो जाता है नजीकेता का विज्ञान को देख करके बुद्धि को देख करके यमराज जी स्वयं वरदान दे देता है संसार भर में जितनी कर्म कांड सारा कर्मों का फल मैं तुमको दे देता ऐसे बुद्धि संकेत मात्र किया यावतीर वा यथावा या या इष्ट का यावतीर वावा या क्या स्पष्ट है पर बताओ कुछ समझ रहे हो आप कितनी इन? इंट कितनी इंट किस प्रकार की है कितना शब्दार्थ यहाँ इष्ट जो इंट है ये जितनी संख्या है और यथा जिस प्रकार की वही समझो अब क्या समझ में आ गया आया हमने एक नहीं इस विषय में कम से कम आठ दस आचार्यों से पूछा इन शब्दों से क्या उपासना प्रकट हो रहा है हमें समझाओ सब इधर उधर बहाने बाजे उल्टा पुल्टा करके घुमा फिरा के बेवकूफ ब रहने वाली बात कर कोई जानता कोई सही नहीं बता राम जी महाराज जी से पूछा प्रश्नोत्तरी काल में इस बीच में तो नहीं ये बाद में बताएंगे वो जान करके सबके सामने बताना नहीं चाहते फिर जब कठोर का पाठ चला हम लोगों का उस समय उन्होंने कहा विद्यार्थी विद्यार्थी है आज मैं बताता हूं जो तुमने दो महीने पहले पूछा था अब तुमको बताता फिर उन्हें पूरा समझाया क्या चीज है जो नचिकेता ने समझाता और कह दिया प्रेमराज जी को वो जो सारा रहस्य किस प्रकार से यह विद्या हम मनुष्य के अंदर घटाया जाएगा उपासना को अग्नि को समझा तो जब आकर तदुमे तो वचसो जो तेरे द्वारा प्रार्थित है उसको तुम मेरे वचनों के द्वारा निबोध बुद्धस्व एकाग्र मन सन एकाग्रमन एक वाले होकर उपसर्ग व्याख्या भाषाकार करते हैं एकाग्र मन सन स्वर्ग स्वर्ग हितम स्वर्ग साधनमग्निम भाषकर ने जो स्वर्गाय हितम कहा था उसी को लेकर टिप्पणी कर दिया था हितम केवल अर्थ की व्याख्या है की नहीं समझना कि हित अर्थ प्रत्यय हो नहीं सकता है स्वर्गाय हितम जो भाषा ने कहा है वह में नहीं है प्रत्यय इसलिए आगे स्वयं भाषा व्याख्या क्या कर रहे हैं स्वर्ग साधनम जो तो पूर्व मंत्र के में भी कहा था स्वर्गलोक प्राप्ति साधनम यहां पर भी करें स्वर्ग साधनमें स्वर्गो प्रयोजनम अस्य स्वर्ग है प्रयोजन जिसका उसको क्या हम कहेंगे स्वर्ग का वो साधन है कौन वो अग्निम अग्निम स्वर्ग का साधन बोला जो अग्नि अग्निना चिकेत प्रजानन विजय ज्ञातवन अहम सन उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं जैसे तुमने साहब कहा ना आप अधि अधि अधीशे अधी अधी अधी अधी तो बा बिल्कुल सही बोला तुमने मैं इसको विशेष रूपेण ज्ञात विज्ञातवान हम विज्ञातवान होकर के मैंने पहला अनुष्ठान किया तब मैंने पद को प्राप्त किया है यह तेरा जो चिंतन बिल्कुल सही है वही मैं तुमको सुनाता हूँ तुम सही सही समझो उसको एक एकाग्र चित होकर के ग्रहण करो उसको प्रभ्रवीमी कन्निबोध शिष्य बुद्धि समाधान वचन प्रभ्रवीमी भी कह निबोध में भी बोल रहे हैं क्यों कह रहे हैं शिष्य को बुद्धि को समाहित करने के लिए जान कर का रहा। अब उसके करता पूर्वक ध्यान पर सुनने लगा तब पहले उस स्वर्गी की स्तुति करने के लिए उसका फल कथन करते अनंतोक अब तम स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधन अनंत लोग क्या है स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति का साधन है जो तुम अग्नि के बारे में पूछे हो अथऊ मैंने अपी अथापि फिर भी पहले उसकी प्रतिष्ठा जानना जरूरी है अग्नि जानने से पहले उस अग्नि की प्रतिष्ठा जानो। आश्रय प्रतिष्ठा मैंने आश्रम जगतः विराट रूपे नम ए तम अग्नि मैया विधि इस जगत की प्रतिष्ठा है समझो विराट रूपेण जगत का जो प्रतिष्ठा है आश्रय है उसको तुम अग्नि समझो मैं ताम उच्चमाण विद्धि मेरे द्वारा कहे जाने वाले के बारे में तुम जानो जानी पम नेता स्थित गुहायाम विदुषा बुद्धौ निविष्ट उसको जानो वो कहा है नीतित्व गुहा में कहा गुहा कहते हैं विद्वानों का है? है। तो शावाद होता है हृदय में वो सबकी प्रतिष्ठा बोलते क्या हृदय स्पर्श का शब्द का रूप का रस का हर चीज पूछता है उसका कौन सा प्रतिष्ठा है हृदय उसकी देवता कौन है हृदय ये बोलता है ये सारा कुछ हृदय हृदय में में? में में ही, ये है, है विषय कामना रूप स्थित और सारा विषय क्या है जगती तो है, जगत का कोई दूसरा विषय नहीं है जगत रूपा विषय, विराट इसलिए कामना रूपेण वासना रूपेणी गुफा के विराजमान विराट रूपेण जगत आश्रय प्रतिष्ठान जो है मैं मया मै उचमा नाम विद्धि जानी ही क्या है वो नीतम गुहायाम निर्दुषाम बुद्धौ निविष्टम का ऐसे उसने प्रतिज्ञा करने के बाद में श्रुति अपनी ओर से कहती है उस अग्नि के बारे में यमराज जी नहीं बोलते यमराज जी श्रुति को बोल रहा अपना वचन नहीं, नहीं यमराज जी का नहीं निजी वचन नहीं जैसे ऊपर में कहा यह जो मंत्र आ रहा है पंद्रवान यह श्रुति है लोकाद्नि तमवाच तस्मती मृत्यु पुनरेवाह लोकाद्न लोकाना लोका लोकों का कारण समस्त लोकों का जो कारण होता है वो अग्निम कौन है वो प्रथम कर्णे प्रथम शरीरी हिरण्यगर्भ गर्भ लोग क्या है किन लोग विराट है।, है उसका भी जो कारण कौन होगा सूक्ष्म हिरण्य गर्भ वह कारण रूपाग्नि हिरण्य गर्भ सूक्ष्म रूपा जो है वो उसी को ही अग्नि सबसे कहा जा रहा है लोकाधि तमवाचतस्मै ऐसा जो अग्नि को ही कौन मृत्यु देवता तस्मय न चीके तय ऐसे श्रुख है इसी आगे पर बोला जा रहा है श्रुति कह रही है बात की जी ने लोगों का कारण उद के बारे में उस निचिकेता के लिए कहा था क्या कहा था श्रुति कहीं बोला था उसे या यथावा जो इंट है और जितनी संख्या में है और जिस प्रकार से उसी प्रकार समझो ये लोगों का कारण बुद्ध भी उतनी इंटों पर है उतनी संख्या वाले हैं और उसी प्रकार का जैसे बाही यज्ञ में ईंटों को पहले बनाया जाता है मिट्टी लेते हैं उसमें चिकन मिट्टी मिलाते हैं सानते हैं उसे सांचों में भर देते हैं सांचों भर के धूप में सुखा देते हैं धूप में सुखी जब उसके में क्रैक्स हो जाता है किनारे किनारे तो पलट के हल्का मारते हैं ईंट तो निकलता है फिर भट्टी में डालते हैं भट्टी में डाल के पकाया जाता है तो पकाते हैं पक गया जब वो इंट चैन हो गया और इंटों को ला करके फिर बिछा करके पांच प्रकार का होता है गोल इंट अर्ध गोल इंट होते हैं चौपो इंट होते हैं रेक्टेंगल वाला एक बुझा ज्यादा लंबा एक बुझा छोटा त्रिकोण वाला भी होता है और एक विशिष्ट आकार पांच आकार या पांच प्रकार की इंट आगे टिप्पण में आएगा बताएंगे रूपा ये उपागले टिप्पण में संख्या में कह देते हैं दो नंबर टिप्पण अगला रूपेण स्वरूपे न चेतव्य करता या जिस प्रकार का मतलब वहां गोल आधा गोल अर्धगोल वाले भी होते हैं और संज्ञा भी बड़ा है है कि वेदों की इतनी के के के हर ईंट या लिए आप किस प्रकार कुंड मंडप बनाना कुंड होता है रूप में होता है द्रोण रूप में होता है शेन के रूप में होता है अनेक प्रकार से होते हैं और किस प्रकार में कौन सी साइज के कितना होना चाहिए संख्या और इसमें किस आकार वाले कौन कौन से नंबर से कौन से नंबर नंबर देना संख्या संख्या वो भी दे दिया और उस संख्या रखते चाहिए, चाहिए, अपने आप रखते जोड़ते अपने लगे क्या इंजीनियरिंग में ये का है चतुष्कोण का है त्रिकोण का है चौकोर का है और अर्धगोल वाले हैं और कुछ वक्र आकार में भी होते हैं वक्रकार यज्ञ में ऊपर में जो बेनी बनाता ना योनी वगैरह बनाने के लिए वक्राकार की जरूरत पड़ती है इसे वक्राकार का भी बदता बहुत तो कम संख्या है इन सब संख्या जितनी जो उतना लिख दिया प्लस उसमें क्या कर दिया टू परसेंट जोड़ने बोल दिया दो प्रतिशत से जोड़ लो अधिक क्यों कहते भट्टी में कोई जल जाएगा कोई ज्यादा आग लग तो टेढ़ा मड़ा हो जाता है खराब हो जाता है इसे टू एडिशन कर देगा और तो क्या शक्ति की कमाल है इतनी बारीकी से बता दिया और नंबर आप उसी में जब सांचापन बैठाते हैं कच्चा उसे नंबर लिख दिया जाता है जब सूखेगा तो नंबर आराम से वैसे रहेगा पकने पकड़ेगा और मजबूत दिखाई देगा उस पर जैसे नाम लिखते ना लोग पिंटों पर नाम जैसे प्रिंट करते कंपनी वाले वैसे संख्या लिखी जाती और उसी संख्या जाए? संख्या देगा उसने खत देगा अपने आप जुटते जाएगा तो क्रम दे दिया एक से मतलब बीस तक चकोर वालों में डाल दो इक्कीस से तक त्रिकोण में डाल देना फिर से बत्तीस तक फिर चकोर में डाल देना जैसा जैसा उसने आपको समझना पड़ेगा मिट्टी से लेकर चैन पर्यं या वो हम लोगों में क्या होता है कैसे होता है यह घटा लेना पड़ता जो बाहर यज्ञ मंडप में निर्माणार्थ हो रहा है उसको अपने अंदर यहाँ क्या यज्ञ होना है इस यज्ञ मंडप में निर्माण में यहां क्या क्या होना है वो तो अच्छे समझनी पड़ेगी और ही। यज्ञ मंडप बनने के बाद वह क्या होता है अग्निहोत्र याग होता है सबसे पहले वह जितनी है उतनी यहां क्या हो रहा है यानी स्व एक होता है अग्निहोत्र शाम साए एक साल में 720 सौ नहीं हुआ तीन दिन साठ है सवरे शाम एक 720 अग्निहोत्र होता है यहां 720 अग्निहोत्र क्या हो रहा है ये समझना है यह था और किस प्रक्रिया से होता है प्रकार है ये सारा समझना ही यहाँ उपासना का रहस्य चल अर्थ बोल दिया जिस प्रकार का जितनी होते हैं और कैसे होते हैं यह अर्थ तो सभी बता देंगे मंत्रालय असली चीज और हो रहा वो पासा। और इस उपासना विस्तर में संकेतिक भाषा नचिकेता नचिकेता नचिकेता दिमाग कैसा था उपासनाचिकेता प्रत्यवधत यथोक्तम जैसे कहा उस सारी बात को तत्काल ही अपने अंदर अनुष्ठान कर लिया उसने नचिकेता की दिमाग ऐसी थी अपने स्पष्ट अनुभव कर लिया और जट सुना दिया मृत्यु को इसको देखने के मृत्यु हो पुनरे बुद्धि की प्रतिभा को देखकर के अत्यंत संतुष्ट होकर पुनः मृत्यु ने क्या कहा अगले मन से पुनः श्रुति बताई श्रुत शुर्दे, इदम् श्रुत वचनम यह श्रुति का वचन लोकादिम लोका नाम कारण भी त्यर्था पहले भी टिप्पण एक जगह विचार कर चुके शब्द का प्रथम शरीर शरीर प्रथम शरीर होने से आदि प्रयोग कर दिया प्रथम शरीर हिरण्य गर्भ प्रकृतम नचिकेत सा उस प्रकृत नचिकेता के द्वारा जो प्रार्थिता उसको कह दिया उतवान कौन कहा मृत्यु ने किसने कहा तस्वय नचिकेत नचिकेता के लिए क्या कहा कहा कहा वगैरह होते हैं आगार जो जा रहा है उन आकारों को समझना भी चाहते हैं आप इंटों के नंबर वगैरह वगैरा देखना चाहते हैं एक पुस्तक है कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श कात्यायनीय यज्ञ पद्धति विमर्श मनोहर द्विवेदी जी क्या मनोहर जैसे कुछ नाम से है उन्होंने देखा अपने पास है उनसे मिला भी हूँ माँ बनारस में और उस समय उन्होंने बड़ा सस्ता में दे दिया था आठ सौ रुपये का हो गया दो सौ का था अब आठ सौ बीस रुपये सोच ही मैं देखा काट तेल एक पद्धति एक पद्धति विमर्श रहा उसमें सब चित्र उन्होंने दिया नाप वगैरह हर चीज पिंटों की अन्य भी एक कायनी है, है टिप्पण कर उसको बड़ा अध्ययन करके प्रत्येक जो जू पात्र होते हैं श्रुत पात्र होते हैं हर पात्र का चित्र बना करके नाप के साथ नाम और नाप सब कुछ छपाया कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ पाक संस्था के क्या होता है हवि संस्था के क्या कहा जाता है सारे चीजों का बहुत सुंदर अध्ययन है वो यदि ऐसी चीजों को जानना चाहेंगे तो अत्यंत उपयोगी कहा था कौन कहा था मृत्यु ने ये मृत्यु ने नची को कहा था तो क्या कथिक है त्रिकाल क्या है वो क्यों नहीं कह सकते जो आगे होने वाला भी जानती है शुरुआत पीछे जो क्या वो जानते हैं, जीवों के कल्याण के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ बोल दे और ये जो चीज़ है मृत्यु और नचिकता हर युग में होना है हर चतुर्युग में होना है हर मनवंतर में ये तो होती रहेंगे ना देवता और ये सारी चीज़ नित्य चीजें हैं प्रसन्द नित्य है ये तो नष्ट होने वाली चीजें तो है नहीं है कोई कहेगा भाई कल्प में हुआ क्या गारंटी नहीं हुआ तो मान लो क्या दिखाते हैं किसी कल्प में हुआ था कह रही है ऐसे हैं नहीं, नहीं नाम का आदमी तो यह इष्ट का चेतव्याण सूत्र में विशेष रूपेण है न संख्या संख्या को लेकर के दिया जितनी संख्या थी यथावा अग्नि प्रकार जिस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाता है उक्तवान तो वो सारी बात उसने कह दिया था सी न चिकेता और वह न चिकेता भी मृत्यु न उत्तम यथावत प्रत्ययन अवदत्त जिस प्रकार से जैसा समझाने की दृष्टिकोण से जो शब्दों को प्रयोग कर दिया था उसकी पूर्ण रूपेण प्रत्यय न ज्ञाने न उसकी ज्ञान के साथ अनुभव के साथ में उसने दोबारा सुना लिया प्रच्चारित दोबारा सुना दिया जैसे कोई रटके सुनाता है गुरु ने उच्चारण किया सुन लिया रट रट के सुना देता है वैसे नचिकेदान है उसको प्रत्येक के द्वारा अनुभव के द्वारा साक्षात जो है अपना ये है ना सनिश्चय प्रत्यय ने मैंने सनिश्चय के निश्चय के साथ निश्चय कब होता है अनुभव होने पर ही निश्चय होता है ना जब तक अनुभव नहीं हुआ है शेरी रह सिद्धांत वक्त सुना हुआ है जब अनुभव कर लिया तो दृढ़ निश्चय हो जाता के द्वारा उसने प्रत्युच्छ पूर्व सुना गया प्रत्युच्छारण्ट प्रत्युचारण प्रत्य को देखकर के संतुष्ट होकर के मृत्यु दित्सु पुनरेवाहा अन्यु वरं से एक चौथा वर अपनी ओर से देने की इच्छा से उस नचिजेता के प्रति पुनः मृत्यु ने क्या कहा तो अग्नि मंत्र में आएगा